समन नाय करी सी सान रुनीषा आगे रामयनुज पुण्य पाछे भय शेषो हय कैसी ब्रह्म जीव बीत माय जैसी सरितावन गिर वग गाता पहचान देंई बर बाता जहां जहां जा वर छाया करहीं मृताव छाया आवत रघुवीर रह पाता रुचिर रूप ते पावा देखी दुखी निज धाम पठावा आए जा मुनि सर भंगा सुंदरयन ग संगा देखि राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भंग करतवती धन्य जन्म करम कर सर्वं कर सिया माण करें कि भगवान चित्रकूट से चलकर के अत्रिमुन के आश्रम में पहुंचे और वहां से विदा लेकर के आगे चलते हैं भगवान राम ने अत्रिमुन से दूसरे किसी वन में जाने के लिए आज्ञा मांगी लेकिन अत्रिगुन कहने लगे कि हे भगवान हम कैसे कहें कि आप जाओ आप तो सबके हृदय की बात को जानने वाले हो इतना कह करके वो रह गए लेकिन भगवान ने इसी को उनकी आज्ञा या स्वीकृति मान ली और आगे चल दिए मुनिपद कम आये सर श्री ईसा भगवान श्री राम जी जो वो हम अपने उनके चरणों में प्रणाम करके आगे के बन के लिए चल दिए चले बनाई सुर नर मुनि सा सुर नर मुन सबके स्वामी जो भगवान राम है वो अगले बन के लिए चल जाइए आगे ईफा कह करके ये भी बता दिया कि इनके भगवान स्वामी हैं तो इनकी रक्षा का भार भी इनके ऊपर है इसलिए आगे देवताओं की रक्षा के लिए मनुष्यों की रक्षा के लिए और मुनियों की रक्षा के लिए ये आगे जिन शासनों का वध करने जा रहे हैं उसकी सूचना हो गई आगे राम अनुजुन पाछे अब जब चलते हैं तो कैसे जैसे पहले एक बार अयोध्या कांड में देखा था जब अयोध्या से चले थे और वहां तो से होते हुए अगस्त के आश्रम से आगे बढ़ते हुए जब भगवान चल रहे थे तब तो वहाँ भी जैसे बताया था वैसे ही फिर याद दिलाते हैं कि मार्ग में कैसे चलते हैं भगवान बन में तो आगे राम अनुजुरी पाछे आगे आगे भगवान राम है और पीछे जो है वो लक्ष्मण जी है मुनिभर देश बने अति काछे ये दोनों ही मुनिवेश धारण किए बहुत सुंदर मुनिवेश बनाए हुए ये दोनों चले जा रहे हैं उभय बीच श्री सोहय कैसी और उन दोनों के बीच में श्री बने लक्ष्मी जी बीच में चली जा रही हैं उनके ब्रह्म जीव बीच माया जैसी जैसे कि ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो ये उदाहरण अब इसमें थोड़ा सा पहले वाले में जो जैसा वर्णन था वैसे ही यही वर्णन है लेकिन थोड़ा सा अंतर उसी राशि ने कर दिया पहले जो चली आ रहे थी सीता जी और यहाँ पर भोजन आगे राम लखनपी ताछे तापस देश विराजत काछे ऐसे था तापस देश विराजत काछे उभय बीच सी एस कैसे ब्रह्म जीव ब्रह्मजीव माया जैसे वहां की चाइया इस प्रकार की थोड़ा सा अंतर हो गया तो यहाँ ये बाकी तो वही आगे राम अनुजपुरी अन्यपुर्ण काछापस देश विराजत काछ है मुनिवर देश धने अति काछे वो एक ही बात हो गई थोड़ा कब्जों का अंतर हो गया कोई बात नहीं लेकिन अब उभय बीच सी एस कैसे पहले थे उभय बीच सीएसओ है कैसे जगह फ्री हो गई श्री से क्यों तुलसीदास ने कर दिया अल की बात क्या बात उनके मन में आई क्या सोचा तो उन्होंने श्री की जगह में श्री कर दो तो ऐसा लगता है तुलसीदास जी तो बिल्कुल अपने हृदय जगन में स्थित होते हुए सभी लीलाएं जैसा साक्षात देखे जा रहे हो ऐसा लगता है तो पहले जब उन्होंने देखा होगा तब से तो वो लक्ष्मी सीता जी भगवान राम के साथ सीता जी जा रही थी अब की बार जब देखा कि धन में भगवान राम जा रहे हैं तो लगा है तो लक्ष्मी जी जा रहे हैं उनके पीछे ऐसे ही लगा तो सीता जी को दिखाई दिया तो जैसा दिखाई दिया तैसे तो बोलेंगे अब ये लक्ष्मी जी कैसे हो गए हैं तो ये था कि पहले अयोध्या तक भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी इनका धर्य माधुरी का वर्णन था और वहां पर वो सी इत्यादि कहते थे रघुवर इत्यादि कहकर करके उनका नाम लेते थे लेकिन अब उनके ऐश्वर्य का वर्णन करना है एक एक चदन जैसे से आगे बढ़ेंगे जैसे भगवान का बल ऐश्वर्य जैसे ईस शब्द का यहां प्रयोग कर दिया तो ऐसे करते रहेंगे सूर्य नर्मुन ईसा तो ईस करके बता करके इन शब्दों का प्रयोग करके उनकी शक्ति सामर्थ्यता उनका सूचक होते जाते है। तो वैसे सीता जी भी अब लक्ष्मी जी हो गए और दूसरी बात यह कि अनुसुईया जी ने जब इनको वस्त्र दिए तो सिद्ध वस्त्र इनको पहनने को दे दिए और नयेदेव को बढ़िया वस्त्र और लक्ष्मी जी की तरह से अब सीता जी बिल्कुल लक्ष्मी जी से लगे गए इसलिए भगवान राम लक्ष्मण से वस्त्र पहने हुए हैं मूल्य उच्चारण के और सीता जी जो दिव्य वस्त्र धारण किए हुए सुन्दर वस्त्र धारण किए हुए उनके साथ चले अब ये जानते हैं भगवान राम लक्ष्मण कि अगर सीता जी इस प्रकार से ऐसे सुन्दर वस्त्र धारण किए हुए जन्म चलेगी तो हर कोई जो कोई होगा वही आक्रमा करेगा इनको छीनने की कोशिश करेगा तो आगे आगे भगवान राम चलते हैं पीछे पीछे लक्ष्मण चलते हैं जिससे सीताजी बीच में रहें और उनकी रक्षा बधे रहे चरों से उनका बचाव करने के लिए पूरी तैयारी रखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं ये तो हुई कथा और अध्यात्मिका हुआ तो सीता सीता कथा के साथ साथ ये भी ध्यान लक्ष्म भगवान रामधन्य है लक्ष्मण जी को जीव समझ लो बीच में सीता जी को माया समझ लो जीव और परमात्मा दोनों ये कही है लेकिन बीच में माया है माया के कारण से वही परमात्मा जीव रूप में भाषित हो रहा है बीच से माया जब समाप्त हो तो जीव अपने वास्तविक रूप में परमात्मा ही है तो बीच में हैं कहते हैं कि ब्रह्म जीव बीच माया जैसी ही ये बताते जाते हैं तो इस तरह से ये तीनों जिलो चले जा रहे हैं अब कहते हैं सही आदमी जो अवघट घाटा नदियां रास्ते में पड़ती है बंद पड़ता है पर्वत पड़ते हैं अवगत घाट पड़ते हैं अवगत घाट तो ऐसी नदियां पड़ती हैं घाट कोई नहीं है तो वो भी पढ़ते रहते हैं है। लेकिन पथ पहचान देता लेकिन वे सब सब जो है वो हो भगवान को समझ करके कि ये सब हमारे स्वामी हैं, ईश्वर हैं, पर ब्रह्म परमात्मा है ऐसे समझ करके ये सब उनको रास्ता दे देते हैं भगवान तो इनके भी नदियों के भी स्वामी है बन के भी पर्वतों के भी इनके भी सबके स्वामी हैं। जब बन में से निकलते हैं जाकर के तो बन में रास्ता बन जाता है और रास्ते से होकर के भगवान चले जाते हैं नदी के पास जब पहुंचते हैं या घाट नहीं होता है तो वहाँ घाट बन जाता है और भगवान राम उस घाट में स्नान कर लेते हैं नदी पार करनी होती है तो नदी की धारा पानी कम हो जाता है पान हो जाती है नदी और भगवान राम उसमें से निकल करके रास्ता उन्हें मिल जाता है पांच रहे जाते सब इस प्रकार के मार्ग में जितने वन पर्वत नदिया ये सब भगवान को अपना स्वामी समझ कर के मार्ग देते जाते हैं जहाँ जहाँ जाय देवर आया और जहाँ जहाँ आगे भगवान राम आगे बढ़ते जाते हैं कर छाया वहाँ वहाँ मेघ उनके ऊपर छाया करते रहते हैं दिन में चलते हैं धूप में तो धूप में उनको धूप नहीं लगती और ऊपर मेघ बने रहते हैं इस प्रकार से आगे भगवान के जा रहे भागते हैं अब यहाँ ज्यादा वर्णन नहीं किया पिछले वज्ञाकांड में मार्ग में जाते हुए भगवान के जो है कैसे ग्रामवासियों प्याग से मिलते हैं और कौन किस प्रकार से उनका कहाँ विश्राम करते हैं क्या होता है ये सब वर्ण विस्तार त कर चुके हैं तो इतनी पंक्तियों में गोस्वामी जी ने वही चित्र फिर एक बार सामने ला दिया कि जैसे पहले जा रहे थे उसी प्रकार से भगवान मार्ग में आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं उसका बार बार उतना ही विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है अब क्या होता है आगे की जैसे ही, ही अत्रिमुन के आश्रम से आगे भगवान बढ़ते हैं ऐसे थोड़ी दूर जाने पर वो विराट जहाँ मारा था वो स्थान आ जाता है वहाँ अब भी जो है वो जहाँ बिराज हुआ था तो उसका कुछ स्मारक है वहां पर थोड़ा तो बना हुआ है वहाँ लोग बताते हैं भगवान राम ने बिराज को यहीं मारा था विराज एक असर था मिला बिराध मिला मग जाता और मार्ग में जाता हुआ विराज वहां पर वो हो असुर आवट ही रघुवीर निपाता और उसने जैसे विराज में देखा कि भर ये लोग आ रहे हैं तो वो मनुष्यों को सबको खा जाता है ऋषियों को खा जाता था उसने जैसे देखा कि तो कोई आ रहे मनुष्य अपने यहां से इधर तो बस वो दौड़ा खाने के लिए और जैसे ही पास आया तो भगवान ने उसको निपाता उसका निपात कर दिया मैंने उसको मार दिया ये बिराज व्यवहार तो रूप पावा, जब भगवान ने बराज को मार दिया तो वो अपने सुंदर रूप उसने प्राप्त कर लिया असुर रूप उसका छूट गया और देख दुखी ने धाम और उसको दुखी देख करके भगवान ने अपने धाम भेज दिया बराज मध दर की कथा बद्दे लाइन में होगी सब पूरी ज्यादा विस्तार भगवान नहीं करते अब देखो यहाँ से बिराग जो एक असुर था उसका वध करना भगवान ने यहाँ से शुरू कर दिया जब से बद में आए हैं ये पहला असुर है विराग जिसको भगवान ने मारा ज्यादा विस्तार इसका नहीं करते हैं संक्षेप में कह देते हैं ये विराग जो था वो एक गंधर्व था और इसको यक्षराज कुबेर ने शाप दे दिया था ये कुबेर की सेवा में रहता था एक बार उनकी सेवा में समय से नहीं पहुंचा बीच में वो कहीं उसकी बुद्धि भटक गई किसी अक्षरा के पीछे वो लग गया और सेवा में वहां नहीं पहुंचा तो जब गया तब उन्होंने कुबेर ने साथ दे दिया कि तुम असुर हो जाओ तो वसुरु हो गया और फिर वो उनसे प्रार्थना करने लगा ठीक गलती हुई हमें माफ कर दो माफ कर दो क्षमा कर दो इस प्रार्थना करने लगा तो फिर उन्होंने कुबेर ने कह दिया अच्छा जब भगवान का अवतार होगा और वे तुमको मारेंगे तब तुम्हारा असुर शरीर समाप्त हो जाएगा और तुम छुटकारा पा जाओगे तो वही जो है असुर धारण के वे ये विराट पहले जो ये गंधर्व था इसका नाम था तुम्बुर तुम्बुर करके वाल्मीकि रामायण माता तुम्बुर नाम का एक गंधर्व था वो इस समय ये विराट हुआ और ये उस क्षेत्र में रहा करता था, था यहाँ ये मन के आश्रम से और दक्षिण की तरफ जब जाए चंदी की ओर तो थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उस बन में ही रहता था जिस बन में ही रहता था उस बन में कोई मुनि नहीं रह गए थे वैसे वो बन था सब जगह दिनों में मुनि आ करते थे लेकिन जिस क्षेत्र में ये विराट रहता था वहां पर सब मुनियों को खा गया था कोई नहीं बेटा ये जहाँ उनको पाता था वहां वह जहाँ जाके देखे कि ये सब अपने भगन पूजन में लगे हुए हैं जाकर वहां पहुंचा जाकर उनको खा जाता इस समय जब भगवान राम सीताजी या दृष्टि जी आए तो वो ग्राफ सबसे पहले सीता जी को देख करके नहीं बजटता जीशी को खा जाता है, लेकिन भगवान राम ने उसको मार दिया लेकिन उसमें जब असर हो गया था ये है गिराज तो इसमें असल लोग जैसे तपस्या करते हैं जैसे इसने भी तपस्या की थी और फिर ब्रह्मा जी से ये बदनाम भी प्राप्त कर लिया था कि हमको कोई मार न पाए हमारा शरीर कोई कटे फटे नहीं कोई बाढ़ मारे कोई तलवार मारे तो हमारे हाथ पैर ये सब कटें कटाएंगे कोई अंग न करते शरीर कटे नहीं तो कटे मरेंगे तो ब्रह्मा मरे तो जी ने कहे अच्छा ऐसे ही बदनाम दीजिए लेकिन जब ये यहां पर आया था भगवान भगवान तो, तो भगवान ने क्या किया भगवान बाढ़ मारे तो बाढ़ उसके लगने नहीं चाहिए उसके अंत हम नहीं चाहिए तो फिर तो तो वहां पर भगवान ने पहले तो उसके ऊपर अस्त्र प्रहार किए लेकिन थोड़ी देर के बाद में उसने पहचान लिया कि अब ये तो भगवान राम उसे याद आ गया किस कुबेर सिंह जी कहा था कि भगवान राम आएंगे सीता जी आएंगे लक्ष्मण जी आएंगे जो भक्त हमको मारेंगे तो उसको फिर याद आ गया तो हमको आपको वरदान मिले आपको भगवान राम हो और हमको इस प्रकार का शाप के बाद वरदान भी मिला था कि आप तो मारोगे लेकिन आप हमको मारोगे कैसे हमको हमारे हाथ से भगवान ने कहा था फिर कैसे मारोगे उसने कहा ऐसा करो हम आपके हाथ से मरना करें तो चाहते हैं ऐसा करो कि एक गड्ढा तो गड्ढे में हमारे शरीर को गार करके तो मार को या फिर एक गा खोदा गया उस प्रसंतराज को उसमें डावा गया उसके ऊपर मिट्टी पत्थर डाले गए जब डाले गए तब फिर वो विराट का वो शरीर छूटा और फिर उसमें से फिर वो गंधर्व रूप धारण करके निकल आया वो तो असुर का शरीर तो छूट गया लेकिन गंधर्व शरीर प्राप्त हो गया तो फिर तो क्या किया रुचि रूप तो ही पावा उसने गंधर्व का सुंदर रूप उसने प्राप्त कर लिया और उसने भगवान से विनती की उसने जब भगवान से स्वयं भी अपने मरने को कहा और विनती भी की अपनी बड़ी उसने अपनी दिखाई सत्र तो भगवान ने उसको जर्वो हो मुक्ति भी कर दिया मुक्ति क्या कर दिया अपने धाम को भेज दिया कभी तो देश दुखी ने नीचे धाम पठावा तब तो देखो यही से शुरू हो जाता है भगवान निशाचरों को मारते तो मैं लेकिन सबको अपने धाम पहुंचा देते हैं आप वेदांत की दृष्टि से देखते रहो तो आप पता पता लगेगा कि ब्रह्मधाम क्या है पर परमात्मा कहाँ है उसका धाम कहाँ है तो आप देखोगे तो आकाश की तरह सर्वत्र व्यापक होकर के विद्यमान है और समस्त लोगों से अतीत है कोई भी लोभ कोई भी सृष्टि उसका स्पर्श नहीं कर सकते वो दिव्य तत्व होकर के सर्वत्र विद्यमान है यदि कोई उस ब्रह्म तक पहुंच जाए ब्रह्मधाम तक पहुंच जाए तो कैसे पहुंचेगा ब्रह्मधाम में जैसे ये वृत्तियां जो है हमारी काम क्रोध हाथ की वृत्तियां असुर हैं अगर ये वृत्तियां नष्ट हो जाए क्रोध की वृत्ति मानो नष्ट हो जाए तो क्या बचेगा व्रत्ती कहां जाएगी अगर समुद्र में ऐसे तरंग उत्पन्न हो और समुद्र की तरंग वो नष्ट हो जाए तो वो कहां पहुंचेगी उस स्थान रूप जल में ही प्रवेश कर जाएगी ऐसी करके जो असुर जो ये है ये भी परम परमात्मा का दुष्ठान पा करके ही आश्री हैं ये उत्पन्न हुई अगर नष्ट होती है तो अंततः वो परमात्मा में जाकर के लीन हो जाती है उसी को प्राप्त हो जाती है मार्स इस प्रकार से देखो तो कहते हैं कि ये भगवान ने इसको मारा समाप्त किया तो अपने धाम को ठीक किया लेकिन बस यही है कि भक्ति की भाषा में जब उसको सबको सोचो विचार करो एक कल्पना करनी पड़ती है जैसे ये है तो ऐसे करके कहीं धाम और होगा जगह और होगी हो वहां से यहाँ जाता होगा फिर वहाँ ऐसे ऐसे रहता होगा ऐसे करके कल्पना करनी पड़ती है बहुत कल्पना तो कहीं उठे रुपये तैता हुआ देख दुखी ने जो धाम में अब बस उसके बाद कुनी आए जा मुनि बस उसके बाद फिर भगवान आये तो सरभंगा आश्रम है वो तो बहुत दूर काफी आगे तो इससे ये पता चलता है कि इस बीच के रास्ते में फिर कहीं कोई मुनि वगैरह नहीं मिला नहीं अगर मुनियों के आश्रम बीच में होते तो भगवान वहां भी ठहरते थे। इस में और विराट मुनियों को बहुत दूर तक उनका विध्वंस कर रखा था खा चुका था खा डाला था तो वहां सब खाली बन मिला रास्ते में फिर कोई और दूसरा मुनि नहीं मिला जो सरभंग आश्रम में पहुंचे तभी सरभंग ऋषि मिले उसके पहले कोई नहीं मिला तो फिर कहते कुनि आए जहां मुनि सरभंगा के माने एक प्रसंग कथा का हो गया अब कुके मने आगे फिर क्या हुआ तब कु के मने फिर ये हुआ कि भगवान चलते चलते सरगंगा आश्रम पर पहुंच गए और सुंदर अन्य ज्ञान की संजा सब भगवान जब पहुंचे वहां वहां भगवान पहुंचे लक्ष्मण जी भी हैं और सीता जी भी हैं साथ में ये सब हैं इनके साथ में वहां पहुंच गए भगवान राम के स्थान में बोल दिया सुंदर सुन्दर के मने भगवान राम भगवान राम लक्ष्मण जी सीता जी ये तीनों ही सरभंग आश्रम में पहुंचे सरभंग ऋषि हैं मुनि हैं तो देख राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भंग अब वहाँ पर जैसे आश्रम में पहुंचे तो अब इसे ये पता लगता है कि भगवान सीधे सरभंग के आश्रम में पहुँच गए जहाँ जिस आश्रम में जिस कुटी में सरभंग रहते थे भगवान वहां द्वार पर पहुंच गए और कुटिया में पहुंच गए अब फिर मुन की तरह से किसी ने आकर के पहले से सरभंग को सूचना नहीं दी कि भगवान आ रहे हैं, न सरभंग भगवान को स्वागत करने के लिए आगे बढ़ पाए अपने कुटिया में बने रहे और भगवान वहां जाकर के पहुंच और जब पहुंच गए तो सहसा सरभंग ऋषि ने देखा अरे ये तो भगवान ही आ गए देख रहा मुख पंकज भगवान के मुख कमल को एकदम से सरभंग सहसा देखा कि भगवान नहीं आ गए लोचन भ्रंग उनके जो है मुन के लोचन जो है वो हो भंग बन गए जैसे कोई कमल हो और घवरा कमल पर पहुंच जाए और कमल के ऊपर मंडराने लगे इस प्रकार से मुन के नेत्र तो हो गए भ्रमर और भगवान का मुख हो गया कमल और बस उनके नेत्र उनके मुख की तरह देखते रह कागर पान करते करती धन्य जन्म और जैसे सरभंग्रमर जो है वो कमल के रस को परागो को ग्रहण कर रहा हो ऐसे इनके नेत्र भगवान के सौंदर्य का पान करते रहे उनके सुंदर स्वरूप भगवान का बराबर बार बार देखते रहे देखते रहे टकटकी लगाए देखते रहे तो कहते हैं कि धन्य जन्म सरभंग सरभंग ऋषि का मुनि का जन्म धन्य हो गया तो तुलसीदास जी का मत यह है कि देखो निर्गुण ब्रह्म तो सब जगह व्याप्त है और सबके हृदय में बिनीमान है लेकिन निर्गुण अगर हृदय में वास करता है तो कोई व्यक्ति धन्य नहीं होता जब सगुण ब्रह्म के दर्शन होते हैं भक्त को तब तो उसका जीवन धन्य हो जाता है तुलसीदास का मत है क्यों ऐसा है अपने आप देखते रहना बालकांड ने दुष्टिद के साथ कहा है कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घने आनंद राशि असदय अक्षत अभिकारी और सकल जीव जगदीन दुखारी ऐसे ब्रह्म से क्या होता हुँ? ऐसा व्यापक ब्रह्म सचिदान का स्वरूप और निर्विकार होते हुए सबके हृदय में बात का फिर भी लोग दुखी तो सुख कैसे हो तो ऐसे जब भगवान के सगुण रूप भगवान के दर्शन हो और तो देखो आरंभ ही आरम्भ हो गया धन्य जन्म सर्भंग सरभंग मुंका जन्म हो जीवन धन्य हो गया भगवान के दर्शन प्राप्त करके आगे देखे फिर सर्वंग ने क्या किया कहा मनुष्य ने रघु हिरे कृपाला संकर मान राजमरा ला जातों विरंसित रामा सुनो श्रमण मेंही अमा चितरत पंथ रहे दिन राती प्रभुदे विज्ञानी छाती नाथ सकल साधन कृपा कृपा मईना जननी शोक सुदेवन मोहनोरा पन राखव जन मन चोरा जग लगु मिलौ तम ही तनु त्याग जोग जग जीना भगती बरली यही बिधि सर रे मुनि सर भंगा दे सब छाण शब संीताय समेत तव नील जल जलद तनुष्याम मम बसो निरंतरे सगुन रूप श्रीराम राम श्री आवर रामचंद्र जय पवन सुत थोड़ी दिन के बाद फिर मुनि कहते हैं कहा मनुष्य रघुवीर कृपाला अब हन मुनि जो है वो सर्वंग मु भगवान से हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे के संगे है कृपाल धाम सुनिए राज मराला आप तो भगवान शंकर के हृदय में हृदय रूपी मान सरोवर में राजहस की तरह से विचरण करने वाले हैं सदा भगवान शंकर जी के हृदय में बास करते हैं जात रहे ब्रंश के धामा अभी थोड़े दिन की बात है हमने बहुत तपस्या की श्रम बताने लगे कि हमने बहुत तपस्या की और उस तपस्या के बल पर हमें ब्रह्मलोक प्राप्त करने का अधिकार हो गया उपासना की तपस्या की तो उसके बल से व्यक्ति को स्वर्ग से भी ऊपर जो ब्रह्मलोक है वो प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है तो सरभंग कहते हैं मुझे भी प्राप्त हुआ और मैं ब्रह्मलोक जा रहा था उस तपस्या के बन पर तो स्वयं श्रवण बने रामा तो फिर हमें तब तक हमने ये सुना कि यहाँ पर तो भगवान राम आएंगे थोड़े दिन के बाद पर ब्रह्म परमात्मा वो स्वयं ही अवतार लेंगे और इसी बन में आएंगे ये बात सुनी कैसे सुनी जब इन्होंने बहुत तपस्या की और ब्रह्मलोक जाने की इनकी तैयारी हो गई तब इंद्र भगवान जो है इनको लेने के लिए सरभंग ऋषि को लेने के लिए आए कि चलो अब तुमको हम ब्रह्मधाम पहुंचा दें जब वो लेने के लिए आए तब इन्होंने जाने की तैयारी होने लगी तभी इंद्र ने बताया कि ये स्थान तो बहुत अच्छा है भगवान ने अभी थोड़े दिन हुए हैं हम सब लोगों ने स्तुति भगवान से की तो भगवान ने वरदान दिया था कि हम अवतार लेंगे और अवतार लेकर के निशाचनों का कर बंद करेंगे तो उन्होंने अयोध्या में अवतार भी ले लिया है अवतार लेकर के वहां से वो छोड़ करके अयोध्या चित्रकूट में आ गए हैं और वहाँ इधर आने ही वाले हैं भगवान ने अवतार लिया हुआ है ये इंद्र ने बता दिया उनको तो ये इंद्र के साथ जाने वाले थे सर्वन को इंद्र से कह दिया कि पत्र आप अभी जाइए हम भगवान के दर्शन कर वो आ रहे हैं तो उसके बाद देखा जाएगा तो इंद्र को वापस कर दिया तो इंद्र चले गए कहा कि अच्छा अभी नहीं जाना चाहते तो रुक लो तो सुने श्रवण बन गए यही रामा तो उनके इंद्र के ही मुख से उनको सुनने को मिला कि भगवान राम जो है यहां पर आएंगे चित्रपट पंथ रहे हैं जिनराती से तो भगवान चित्रकूट में अगर बात कर रहे तो ये रास्ता देख रहे थे यहां कि कब भगवान राम आएंगे कब राम आएंगे इसी रास्ते से निकलेंगे बस ऐसे करके रास्ता देख रहे थे अब प्रभु देख जोड़ानी छाती आप कहा कि आपके दर्शन प्राप्त हो गए तो इतने दिन तक प्रतीक्षा थी वो पूरी हो गई अब हमको शांति बड़ा आनंद आ गया आपके दर्शन प्राप्त करके अब हम बहुत प्रसन्न है सकल साधन में ही ना रहा था, रहा था, रहा था। कहा कि कि नाथ में तो सभी साधनों से विहीन हूँ कोई साधन नहीं साधन के मैंने ऐसी कोई साधना नहीं है कि हम आपको प्राप्त कर सकते आपके दर्शन हमको प्राप्त होते ये साधन वैसे तो तुलसीदास के अनुसार तो ये है कि भगवान की प्राप्ति किसी व्यक्ति के साधन से नहीं होती ये गुण साधन दे नहीं हो तुम्हारी तो कृपा पाओ कोई तो कोई ये मत है दूसरी रात का तो ये सर्वण